बच्चो, हम तुमसे आज एक पहेली पूछते हैं बताओ तो जाने हाँ मीठा मीठा दूर्थ है देदी मीठा मीठा दूर्थ है देदी उसके बैलों से होती खेती सुन्दर उसके बच्चिया बच्छे सुन्दर उसके बच्चिया बच्छे खूब खेलते करें न जगरे मीठा मीठा दूद्ध है देती मीठा मीठा दूध है देती दे। बोलो तो वो कौन है हां हां हां हां बताओ कुछ बच्चे तो बता रहे हैं पर भाई जरा जोर से बोलो तो सब सुने शाबाश बिल्कुल ठीक बताया ये है गाय गाय तो तुम में से बहुतों के घर होगी है ना बच्चों धरी गाय काली गाय गाय के आंख नाक कान और दो सींग होते हैं गाय बहुत सीधी होती है बहुत भोली गाय का दूध कोई भी निकाल ले बेचारी कुछ नहीं कहती सारे दिन मजे से घास चरती है प्यारे बच्चों गाय किसी के खेत में चरने नहीं जाती अगर वो खेत की तरफ जाने लगती है तो ग्वाला जोर से पुकारता है काली गाय कहां चले काली गाय कहां चले खेत न चरते गाय भले खेत न चरते गाय भले भोले का चली अरे भोली गाय चली अरे चरगाह में आ जा रे आ जा रे आ जा रे आ जा रे गाय चली आती है गाय भोली होती है कोई कोई गाय तो कहना नहीं मानती दूसरों का नुकसान करती है वो गाय भोली नहीं होती बच्चों गाय चरागा में ही नहीं चरती नान में डालकर भी उसे भूसा दाना हरा चारा खिलाते हैं खिलाते हैं ना मिट्टी की बनी पक्की नांद देखी है ना तुमने नांद गांव का कुम्हार बनाता है कौन बनाता है हां कुम्हार बनाता है नांद गाय उसी में चारा खाती है गाय हमारी बड़ी सयानी नांद में खाए पानी बच्चों एक थी दिनू की गाय सुबह दिनू उसे चरागाह भेज देता ग्वाले के साथ शाम को ग्वाला उसे घास चराकर वापस ले आता एक बार गाय ने एक बछड़ा दिया हां गाय बछड़े को बहुत प्यार करती थी वो बोलता मां मा। गाय भी प्यार से बोलती वो, वो, वो। दीनु जब सुबह चरागाह के लिए उसे खोलता तो वो बाहर ही नहीं जाना चाहती बछड़े के पास ही रहना चाहती दीनु चरागाह भेजने के लिए जोर लगाता गाय लौट लौट कर बछड़े के पास आ जाती गाय में ममता होती है बच्चों तुम्हारी मां भी तो तुम्हें बहुत प्यार करती है ना यही तो है मां की ममता बच्चा रूठ जाता है मां उसे मनाती है क्योंकि मां में ममता होती है गाय भी अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है गाय में भी ममता होती है बच्चों अच्छा बच्चों गाय हमारे बड़े काम का पशु है दूध दही घी मक्खन यह सब हमें गाय से ही तो मिलता है उनक सिन दंड focuses दिन हो पाव के विए लिखन उतने कोफ़ी वज भी के वोलतें हमकु पविए दुद्ध जोजले हमसा पॉँ आउटे शूल माइ सेर्म दे वर गायनak का साव दोमनों बनुक्तों करने दो कआ्योश ठील नांद में आकर दाना खाती रंभाती है प्यारी प्यारी रंभाती है प्यारी प्यारी बड़े कम की गाय हमारी ग्वाले की वो समझे बोली गाय है प्यारी कितने भोली सीधी सादी है बेचारी सीधी सदी है बेचारी बड़े कम की हमारी बड़े कम की गाय हमारी ऊंट की प्यारी ऊंट की सवारी ऊंट की सवारी प्यारी ऊंट की सवारी ले ऊंट चने की दा जानते हो बच्चों ऊंट पेड़ की पत्तियां खूब मजे से खाता है खूब ऊपर पेड़ तक पहुंच जाता है ऊंट का मुंह ऊंट की गर्दन लंबी टांगे लंबी खूब ऊंचा होता है ऊंट हां और किसान के कई काम करता है ऊंट रहट में चलता खेत जोता बोझ ढोता ऊंट गाड़ी को खींचता काम सवारी के भी आता काम सवारी के भी आता तुम भी बैठे हो कभी ऊंट पर ऊंट की टांग पकड़कर लोग ऊंट को खूब दौड़ाते हैं और गाते हैं ऊंट की सवारी प्यारी ऊंट की सवारी ऊंट की सवारी प्यारी ऊंट की सवारी चार पैर से दौड़ लगाता नहीं रेत से वह खबराता चार पैर से दौड़ लगाता नहीं रेत से वह खबराता ऊंट की सवारी प्यारी ऊंट की सवारी ऊंट की सवारी प्यारी ऊंट की सवारी बीच कमर में टाट उठी है लंबी गर्दन बहुत भली है बीच कमर में टाट उठी है लंबी गर्दन बहुत भली है ऊंट की सवारी प्यारी ऊंट की सवारी ऊंट की सवारी प्यारी ऊंट की सवारी ऊंट गाड़ी को ऊंट चलाता पोछा ढोता रेहट चलाता ऊंट गाड़ी को ऊंट चलाता पोछा ढोता रेहट चलाता ऊंट की सवारी प्यारी के सवारे ऊंट के सवारे प्यारे ऊंट के सवारे ऊंट के सवारे प्यारे बच्चों ऊंट रेगिस्तान में भी बहुत देर तक बिना पानी पिए चल सकता है रेगिस्तान तो तुम जानते हो ना धरती पर दूर-दूर तक होती है धरती पर जहाँ दूर-दूर तक रेत ही रेत होती है क्या कहते हैं उसे बोलो बोलो भाई जोर से बोलो हां शाबाश रेगिस्तान एक बार रेगिस्तान में दौड़ का मुकाबला हुआ जानते हो किस-किस में हुआ गधा <laughs> गधा दौड़ में भाग लेने आया बेल बेल भी भाग लेने आया और मोटर कार विभाग लेने आई ऊंट ऊंट भी भाग लेने आया और दौड़ शुरू हुई कार अपनी जगह से हिली ही नहीं वहीं गुर्र करती रही बच्चों बेल ने खूब जोर लगाया खूब जोर लगाया थोड़ी देर में थक गया उसके पैर रेत में फंसे दौड़ा गया नहीं गधा तो बीच में ही लोट लगा गया ऊंट तेज दौड़कर सबसे पहले पहुंच गया ऊंट को इनाम मिला ऊंट रेत में भी चल सकता है बिना पानी पिए बहुत दिन तक इसलिए उसे रेगितान का जहाज कहते हैं क्या कहते हैं? हाँ जानते हो रेट में भी वो तेज दौड क्यों लगा लेता है? बच्चों, तुमने उठ के पाओ देखे हैं? बड़े गद्धेदार होते हैं रेट में घुसते नहीं, फसते नहीं उसके पाओ ही उठाओ उसे रेगिस्तान का जहाज बना देते हैं एक बात और भी ऊंट एक बार में ही खूब सारा पानी पी लेता है उसके पेट में एक थैली होती है हां उसी में वो सारा पानी भर लेता है इसी से उसे बहुत देर तक प्यास नहीं लगती एक बार पानी पी लेने के बाद तो वो कई कई दिन बिना पाने के गुजार सकता है हां और उयंट खड़ा खड़ा भी सो लेता है बैट कर भी सो लेता है उयंट अबने मालिक का कहना मानता है जब वह कहे बैट जाता है तुमने भी कभी उयंट को बिठाया है देखो बच्चों हमने तुम्हें इतनी सारी बातें बताई अब तुम हमारी एक पहेली तो बुजो पहेली है ऊंची बहुत पेड़ की डाली हां ऊंची बहुत पेड़ की डाली डाली पर पत्ती मत वाली डाली पर पत्ती मत वाली बिना चढ़े पत्ती खा जाए बिना चढ़े पत्ती खा जाए वीर जो उसका नाम बताए हां वीर जो उसका नाम बताए एक बार फिर पूरी पहेली सुनो और फिर बताओ ठीक है ऊंची बहुत पेड़ की डाली डाली पर पत्ती मत वाली बिना चढ़े पत्ती खा जाए वीर जो उसका नाम बताए शाबाश कुछ बच्चे तो बता रहे हैं क्या है इसका जवाब बोलो हां